श्रीमदभागवत महापुराण ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना मैत्रिवाच अथ देवगणा सर्वे रुद्राणी कई पराजिता सोलपट्टे सन स्त्रीं स गदा परिगमुदे स छिन्न भिन्न सर्वांगा सर्वे सभ्या स्वयं देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टी खड्ग परिग और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए तब वे ऋतपेज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर, ब्रह्म जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया नारायण च विश्वात्मा न कसा तो हो तदाक विभो प्रा तेजी भगवान ब्रह्मा जी और श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे इसे से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा देवताओं परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता अथापि कृतकल भविष्यज परा दु प्रसाद परशुद्ध चेत क्षिप्रसाद प्रगृहित्री पद्म आशा जीवित मध्वर से लोक सपा कुन यस् फिर तुम लोगों ने तो में भगवान शंकर का भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो उनसे क्षमा मांगो दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिध बिंध रहा था उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है हम नज्ञो न चूय मे येह देभाजो मुनियम विदो प्रमाण बलवीरवाम यत्मतंत्र क उपाये भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है, है, है। प्रवरम प्रियम प्रभो देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है जन्मो सधि तपो मंत्रो ग सिद्धर जुष्टम किन्नर गंधर्विपसरो विभृतम सदा लाला मणिमय सिंह लाला धातु विचित्रित नाला दृमलता गुलमय नाला मृगणावृत उस कैलाश पर औषधि तप मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्ध को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं किन्नर गंधर्व और अपसरादि सदा वहाँ बने रहते हैं उसके मणि में शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुलमादि छाए हुए हैं जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं नाना मल प्रश्रवण नाना सिद्ध योषि मयूर के काभिम बदाधालि विमूर्चित प्लावित रक्तंठा कूित पतत्रि वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊँचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है वह सब और मोरों को शेर शोर मंदांध भ्रमणों के गुंजार कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा पक्षियों के कलरों से गूंज रहा है आह्वयनतम इवोधस्तजान कामदुगैर्दमेह व्रजतम इव महातंगम इव निर्जन मंदारे पारिजात सरल चोपशोभृत तम, सालतालैश्च कोविदाराशनार्जुन वह सब ओर मोरों के शोर मददाध भ्रमरों के गुंजार कोयलों की कुहूकुहध्वनि तथा अन्यन्न्य पक्षियों के कलरों से गूंज रहे हैं उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊँची ऊँची डालियों को हिला हिलाकर कर मानव पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलते फिरते रहने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल कलकलधनि से बात बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है मंदार पारिजास सरल तमाल शाल ताड़ कचनार असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है नागपुन्नाग चंपक पाटलाशोक बकुले कुंध कुर्भकैरपी स्वर्णपर्ण सतपत्रे वर रेणूक जाति कुमलिका माधवी माधवी भेज चमंडितम आम कदम्ब नीप नाग पुन्नाग चंपा गुलाब अशोक मौलश्री कुर्बक सुनहरे सतपत्र कमल इलायची और मालती की मनोहर लताएँ तथा कुब्जक मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं पणसो दुमरा स्वस्थ प्लक्षण्य गोधु भुज रोशनी पुघ राज जम्बु खर्जुराम्राथ काम्राइ प्रियाल मधुकुद्रुव जातेरण्य राजतणुकी कटहल गुलर पीपल पाकर बड़ गूगल भोज वृक्ष औषध जाति के पेड़ केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं सुपारी राजपुग, जामुन खजूर आमड़ा आम पियाल महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है कुमदोत्पल कल्हार सतपत्री नलनी सो कलम को जन खग बृंदो पशोभितम उसके सरोवरों में कुमुद उत्पल कल्हार और सतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं उनके शोभा से मुग्ध होकर कलरो करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है मृग शाखा सर्वे मृगैक्रोड़े मृगेन्द्रैक्षक गवयसर्व्यामदि कर्ण्रैकपदाश्वास्थ्य निर्जुष्ट मृकना कदली खंड संरुद्दनल पुण्यश्रिय पर नंदया सह तरोदया विलोक्या भूते स्नान पुण्य हरिन सुवर सिंह रिछ साहि नीलगाय सरभ बाघ कृष्ण मृग भैसे कर्णात्र एक पद अश्वमुख भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ दृशो सत्य अलका नाम वैपुरी वन सौधि यम पंकज नंदा चाक नंदा चरितौ बाचता पुरा तीर्थ पाद पता भोज रज सातीव पावे उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियाँ हैं वे तीर्थपाल श्रीहरि की चरण रथ के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है यजो सुरस्त्रिय छत्तर अवरुचियो विकास या जो तो जी। उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उनमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उड़ीजती हैं स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुंकुम धूल जाने से जल पीला हो जाता है उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं तार हे मह महारत्न विमान सतसंकुलाम दृष्टाम पुण्य जन स्त्री भी यथाखम सतन देखनम फलक्ष अलकापुरी पर चांदी सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी यक्ष कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था रक्त कंठ खगानी सरमंडित सटपदम कलहंस कुल्ठम खरद जलाशयम वन कुंजर संधिष्ट हरिचंद हरिपुण उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्षपत्नियों के मन को विशेष रूप से मथि डालता था वैधुर्यकृत सोपान वाप्य उत्पलम प्राप्त कि दृष्ट त आराधम स योजन सतोध पादो नात पर्यंकृता चल छायवड़ियों की सीढ़िया वह दुर्जमढ़ी की बनी हुई थी उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया वह वृक्ष सौयोजन ऊंचा था तथा तो उसकी शाखाएं पचहत्तर योजन तक फैली हुई थी उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा तो उसमें कोई घोसला भी न था तस्मिन महायोगमुक्ष शरण सुराह दाजसो शिवमाशीलम तपताम समकम स नंदनाद्य महासिदय शांतय संग्रहम उपास्यमान सख्या भर्ता गुह्यक उस महायोग में और मुख्युओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा वे दे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत था सनंदना शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे विद्या तपो योग योगपथित तमधीश्वर चिंत विश्वसुदम वात्सल्यालोकमंगल लिंगं चापसाभीष्ट भस्मदंडाजनम अंगेन संध्या भ्रुचा चंद्ररेखा च विभ्रत जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुरद हैं स्नेह व सब का कल्याण करने वाले हैं वे लोक हित के लिए ही उपासना चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं संध्याकालीन मेघ किसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा और मृगचर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे उपविष्ट दर्भमय्याहस्यां ब्रह्म सनातन नारदा प्रमोच पृक्षते शिण्वता सता कृत् दक्षिणे सव्य पादपु बाहूं प्रकोठे क्षमालासीद तर्क मुद्रया कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे उनका बायां चरण दाई जांघ पर रखा था दे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से तर्जने को अंगूठे से जोड़कर अन्य अंगुलियों को आपस में मिला फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं इसका नाम ज्ञान मुद्रा भी है विराजमान थे व्युपाश्रित गिरी संक्षा सलोकपाला मुनियो मनूना आद्यम बनुम बनु प्राजल प्रणय बहु वे योग काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मनन शीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया स तो योनिम सुरासुर से उत्थाय चक्र सिंधन अर्हत नमक यथ विष्णु तथा परे सिद्धगणा महर्षि ये वै सुलोहि नमस्कृत शेखर कृत प्रणाम प्रहसन्नीम यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अनान्य सिद्धगण बैठे थे उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे हंसते हुए कहा जगतो विश्व शक्ते शक्ति च परम यद्रह्म निरंतर तमेव भगवन्ने तिवशक्त स्वूपयो वे यथा। ब्रह्मा जी ने कहा देव मैं जानता हूं, आप संपूर्ण के स्वामी हैं क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस पर है वह आप ही हैं भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालन और संहार करते रहते हैं धर्म लोके चते यान यद्धदते या तमेवधि आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं जिनका नियमन नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं तम कर्मणाम मंगल मंगलाम करो स्म लोकम तनुषेष्वा परम वहा च तमुबणम के नतरे मंगल में आप शुभ कर्म करने वालों को अथवा प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है न वही सताम तरपिता भूते सर्वे तबा। भूता पशुं जो महान भाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते पृथ्ध कर्मदिशो धुराश पर धुजो निषं पर दुर्गतुदंति बधिदानदिद यस्मदा पुष्कनाभमा दुर पृथग्दृश कुरंत तत्र जनु कम पया कृपा न साधवो दैव बढ़ात्ते क्रम जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं जिनकी नियत अच्छी नहीं है दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूढ़ा करता है और जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों के चित्त दुखाया करते हैं आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं देवदेव भगवान कमलनाथ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है तो भी साध ही पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं दैव जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते भवान सुपुंस पर तुम्हें हसी प्रभो प्रभो आप सर्वज्ञ हैं परम पुरुष भगवान की दुष्ठ माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए मनो प्रजापते नागम तव भाग्य नो दुद्भि नो ये नखोते भगवान आप सबके मूल हैं आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें देवताद्यमानपद्यक्ष भग पुष्नो प्रभो ऐसा कीजिए जैसे जजमान दक्ष फिर जी उठे भगदेवता को नेत्र मिल जाए भृगुजी के दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए देवा भग्न गात्राणाम ऋत्विदा चायुधास्म भी ुगृहता आशुमनोस्तना रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाए ऐसते रुद्रभागो यदुष्टोध्वर से यज्ञस्ते रुद्रभागे न कलताब्दीय यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा यज्ञ विध्वंसक आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो इते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याम सहितायाम चतुस्क रुद्र सान्वना ष्याय